सुबालोपनिषद तृतीय खंड द्वितीय खंड में विश्वत्पत्ति के पूर्व की स्थिति सत् असत् से परे कही गई है यहाँ दूसरा मत प्रकट करते हुए ऋषि कहते हैं असद्वाइमग्र आसी अजात अभूतम् अप्रतिष्ठतम शब्द अस्पर्शम अरूपम अर्सगंधम अव्ययम् अमहांतम अबृहतम अजमात्मान भत्वा धीरो न शोचती अथवा प्रथम सृष्टि के पूर्व यह जगत असत अर्थात अस्तित्व में होते हुए भी अप्रगट या अव्यक्त था यह आत्मा उससे उत्पन्न नहीं हुई है और न ही उसने इससे प्रतिष्ठा पाई है वह आत्मा अशब्द अस्पर्श अरूप अरस अगंध अव्यय है न महान है न विस्तार युक्त है वह जन्म रहित अजन्मा है ऐसा मानकर धीर पुरुष शोक नहीं करती अप्राणं अप्रमुखम अस्त्रोत्र अवागमनो तेजस्कंक्षुष्क मना अगोत्रम आशिस्क अपाणिपाद अस्निग्धम आलोहितम अमेयम अह्रस्व अदीर्घम अस्थूल अन्व मार अल्प पार मनिर्देश्यमप्त अप्रतर्कम अप्रकाश्यम असमृतन आबा न तदस्नाना किंचन न तदस्ना किंचन एक सत्यनतालन तपसाशक ब्रह्मचर्य निर्वेदेनाशक साधेदेतम दयामती ना उत्क्राम तम वलीय ब्रह्म संब्रमाप्येती यं वेद यह आत्मा प्राण रहित मुख रहित श्रोत्र रहित वाणी रहित मन रहित तेज रहित नेत्र रहित अनाम अगोत्र सिर रहित बिना हाथ पैर का स्नेह रहित अलोहित रक्त रहित अथवा रज आदि गुणत्रय रहित और अप्रमेय है यह न लंबा है न मोटा है न स्थूल है न छोटा है न कम है यह अपार है इसे बताया भी नहीं जा सकता यह अनावृत है इसके नियम पर तर्क नहीं किया जा सकता यह अप्रकाश्य है असमृत असंकीर्ण है अंतर्बाह रहित है न वह कुछ खाता है और न कोई उसे खाता है उसे सत्य दान अनशन प्रधान तप ब्रह्मचर्य अखंड वैराग्य और अनाशक अर्थात स्त्री आदि विषय भोगों के प्रति आसक्ति रहित होना इन सठ साधनों द्वारा ही जानना चाहिए इसी प्रकार दम अर्थात इंद्रिय दमन दान और दया इन तीनों की ओर दृष्टि रखनी चाहिए ऐसा करने वाले का प्राण उत्क्रमण नहीं करता अर्थात अन्यत्र नहीं जाता वरण इस आत्म तत्व में ही विलीन हो जाता है और ब्रह्म होकर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है चतुर्थ खंड हृदय मध्य लोहित तमांस पिंडम जस पुंडरीकम कुमुदम इवाने किकसित हृदय से दस छिद्राणी एष प्राण प्रतिष्ठिता हृदय के मध्य भाग में रक्तवर्ण के मांसपिंड के बीच वह सूक्ष्म आत्मतत्व विद्यमान है वह कुमुद अर्थात रात्र में विकसित होने वाले कुमुद पुष्प के समान स्वेत वर्ण वाला और अनेक प्रकार से विकसित हुआ है हृदय में दस छिद्र होते हैं जिनके अंदर प्राण निवास करते हैं ऋषि स्थूल हृदय के मध्य में स्थित पिंड में आत्मतत्व के होने की बात करते हैं वर्तमान विज्ञान के अनुसार हृदय में स्थित पेसमेकर के साथ इसकी संगति बैठती है हृदय के धड़कन का मूल स्पंदन वहीं से उभरता है जिसे जीव चेतना द्वारा उद्भूत स्पंदन ही कहा जा सकता है हृदय में दस छिद्रों की बात स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों संदर्भों में सिद्ध होती है हृदय की धड़कन के साथ प्राण संचरित होते हैं पांच प्राण एवं पांच उपप्राण कुल दस प्रकार के प्राणों का संचरण हृदय से होता है यह सूक्ष्म व्याख्या हुई स्थूल हृदय में भी दस छिद्र इस प्रकार पाए जाते हैं दाहिने आरिकल में शरीर के ऊपरी भाग से आने वाले रक्त का छिद्र सुपीरियर वैनाकोवा तथा दूसरा नीचे से आने वाले के लिए वेना वेनाकुआ तीसरा दाहिने अरी से दाहिने वेक्ट्रिकल का क्षेत्र चौथा दाएं वैक्ट्रिकल से फेफड़ों से रक्त जाने का मार्ग टस्क पांच छह बाएं फेफड़े से बाएं अरी में प्रवेश के दो भा मार्ग सात दाएं फेफड़े से रक्त प्रवेश के दो मार्ग नौ बाएं अरी से बाय बेट्री में रक्त जाने का मार्ग एवं दसवा बाय बेट्रिक्स से शरीर पोषण के लिए रक्त से भेजने का मार्ग स यदा प्राणेन सह संयुज्य नदियों नगरा बहूं विविधा चा ब्यान सह संयुज्यते तदा पश्य देवां ऋषिश्च यदा सह संयुज्य राक्षस गंधर्वान्य दोन सह संयुजते तदा पश्य देवोका देवान्क जयंत चेती यहां सहन सह संयुते तदा पश्य देवोकान्न धनानी चैरमेण सह संयुते तदा पश्य दृष्टम चुत चुक्त चुक्त चच्चा सच्चा पश्य यह जीव जागृत अवस्था में जब प्राण के साथ संयुक्त होता है तब बहुत सी नदियों और विविध प्रकार के नगरों को देखता है जब बयान के साथ संयुक्त होता है तब देवों और ऋषियों का दर्शन करता है जब अपान के साथ संयुक्त होता है तब यक्ष राक्षस और गंधर्वों का दर्शन करता है जब उदान के साथ संयुक्त होता है तब देवलोकों देवों और जयंत को देखता है जब समान के साथ संयुक्त होता है तब देवलोकों और धन का दर्शन करता है जब वैरम्भ के साथ संयुक्त होता है तब देखे हुए को सुने हुए को खाए हुए को बिना खाए हुए को सत और असत सभी को देखता है अथह माँ दस दस का सामेकती शाखा सहसरा यस्मा स्वीति शब्द यद्वित सकोशे स्वीति तदे च लोकम परम चोक पश्यति सर्वा शब्दा विजाती स संप्रसाद इत्याचते प्राण शरीर परिरक्षति हरित नील से पीतित पी नाड़्योंद्र पूर्णा इस हृदय की दस दस अर्थात सौ नाडियां होती हैं इनमें से प्रत्येक की बहत्तर बहत्तर हजार नाड़ी शाखाएँ होती हैं इस प्रकार हजारों नाड़ियाँ होती हैं जिनमें यह आत्मा शहन करता है और शब्दों की क्रिया करता है द्वितीय कोष में जब आत्मा शयन करता है तब यह लोक और परलोक का दर्शन करता है समस्त शब्दों को जानता है उस स्थिति में इसे समप्रसाद कहते हैं प्राण शरीर की रक्षा करता है ये नाड़ियाँ हरित वर्ण नीले पीले लाल और श्वेत वर्ण के रक्त से अभिपूरित है अर्थात वात पित्तादि रसों से पूर्ण है अथात्रीतरम पुंडरीकदाकसी यथा केश सहस्रता भिन्न तथा हिताड्यो हृद्या काशे पेरे कोशे दिव्यों स्वीति युद्व न कंचन कामं काम यश्यत्र देवान्न देवोका यहाँता पिता न बाधवो नो न ब्रह्म अमृतम आमृतम थालिल एवेदम थलिंबनम भूयस्तेन मार्गेण जग्रय जाग्रा धावती संभ्राणीति होवाच इस शरीर में स्थित सूक्ष्म हृदय कमल रात्रि में खिलने वाले कुमुद के सदृश वर्ण का है जो अनेक प्रकार से विकास को प्राप्त हुआ है एक बाल को हजार हिस्सों में चीर दिया जाए इतनी पतली सीता नामक नारिया होती है हृदय का परम कोष है जिसमें यह दिव्य आत्म तत्व निवास करता है जब यह निद्रा की अवस्था में होता है तो किसी प्रकार की कामना नहीं करता और न ही कोई प्रश्न देखता है स्वप्न देखता है वहाँ न कोई देवता है न देवलोक है न यज्ञ है न उसकी क्रियाएँ हैं उस स्थिति में वह न माता है न पिता है न बंधु है न बांधव है न चोर है न ब्रह्म हत्यारा है वह अर्थात आत्मा तेजस्वरूप है अमृत है जल ही जल है वन के समान है इस मार्ग से आत्मा जागृत अवस्था की ओर दौड़ता है सम्राट अर्थात जिसका अंतकरण ज्ञान से प्रकाशित हो चुका है ऐसे अनुभूतिवान व्यक्ति ने ऐसा कहा है